शिवानंद स्मृति संग्रह परम पूज्यपाल श्री महापुरुष महाराज का स्मृति चयन श्री सारदेशानंद पूज्यपाल स्वामी विवेकानंद जी द्वारा परिकल्पित बेलूर मठ में श्री ठाकुर मंदिर के निर्माण कार्य में उनका बड़ा उत्साह था श्री श्री ठाकुर के जन्म स्थान कामार पुकुर में भी मंदिर निर्माण कार्य में अग्रसर होकर उन्होंने कुछ धन संग्रह भी किया था किंतु दैवी बाधा आपने से वह कार्य उस समय सफल न हो सका पूजनी राजा महाराज के जन्म स्थान में भी मंदिर बनवाने की इच्छा महापुरुष की थी जिस समय हम लोग महाराज के जन्म स्थान का दर्शन करने गए थे उस समय उनके वृद्ध भ्रातुष पुत्र ने बहुत ही खेत के साथ हमसे कहा था बेलूर मठ के प्रेसिडेंट स्वामी शिवानंद जी महाराज ने यहां आकर महाराज के जन्म में मंदिर निर्माण करने की इच्छा की थी और हम लोगों ने उसके लिए लिखा पढ़ी करके ज़मीन भी दे दी थी इसके बाद उनके दिवंगत होने पर और कुछ नहीं हुआ एक बार महापुरुष जी के मद्रास मठ में रहते समय उनके एक शिष्य ने उन्हें प्रणामी के रूप में एक हज़ार रुपये दिए थे उस समय मद्रास मठ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इस कारण महापुरुष जी ने उन रुपयों का अधिकांश मद्रास मठ के कार्यों के लिए ही दे दिया था इस प्रकार सभी शुभ कार्यों में वह हर समय सहायता दिया करते थे गुरु भाइयों के प्रति उनके भीतर प्रेम प्रीति के साथ विशेष श्रद्धा का भाव भी था शशि महाराज का स्मृति चिन्ह मद्रास मठ उनके एक पवित्र तीर्थ स्वरूप था और उनकी उन्नति उसकी उन्नति के लिए वे सहायता देते थे परलोक प्रस्थित गुरुभाइयों की जन्म तिथियों को वह त्यौहार के दिन मानते थे और उनका यथा योग्य रूप से पालन करने में साधु भक्तों को उत्साहित करते थे एक बार मठ में हरि महाराज जी की जन्म तिथि के उत्सव के समय मैं उपस्थित था उस दिन रात को हरि महाराज के संबंध में कुछ बताने के लिए पूजनी महापुरुष जी से प्रार्थना की गई वह आनंद के साथ सहमत हुए और संवेद साधुओं के सामने अनेक प्राचीन गाथाओं का वर्णन किया उन्होंने कहा एक समय हम दोनों काशी के एक भाग में एक एकांत निवास करते हुए माधुकरी भिक्षा से जीवन चलाते और दिन रात ध्यान धारणा करते रहते थे तभी तो हरी महाराज दो तीन दिन तक एक ही आसन पर बैठे रहते भिक्षा पर नहीं जाते सुखी बासी रोटी जल में भिगोकर किसी प्रकार भूख मिटाते थे किंतु नियमित भोजन और विश्राम न मिलने पर भी किसी को कुछ कष्ट नहीं होता था बल्कि साधन भजन की सुविधा रहने से मन में आनंद ही होता था ऐसी कठोरता के फलस्वरूप हरी महाराज का स्वास्थ्य टूट गया रक्तामाशय रोग हो गया था राजा महाराज जी के प्रति महापुरुष जी के मन में कैसा हार्दिक आकर्षण था वह महाराज के शरीर त्याग के समय अच्छी तरह जाना गया राजा महाराज जी की आज्ञा से ढाका जाकर महापुरुष जी ने अनेक लोगों को दीक्षा दी थी उससे शि ठाकुर नाम महिमा का बहुत प्रचार हुआ अनेक व्यक्तियों के आकृष्ट होने से ढाका में बहुत प्रचार बढ़ा उसी समय कलकत्ते से महाराज के अस्वस्थ होने का समाचार पहुंचा। खबर सुनते ही वहां के लोगों के अनुरोध प्रार्थना आदि की भी उपेक्षा करके महापुरुष तुरंत कलकत्ता चले आए महाराज के पास आकर उनकी निधनासन्न अवस्था देखकर वह बहुत ही शोकाकुल हुए और उन्होंने मठ में महाराज की आरोग्य कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना का प्रबंध किया वह सदैव ही महाराज के स्वास्थ्य की कल्पना कल्याण कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर के निकट प्रार्थना करते थे महाराज के शरीर त्याग पर वह बहुत ही विषन्न और मृ्यमाण हो गए उन्होंने कहा महाराज चले गए अब मुझे यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती मठ महाराज ही का था वही थे मठ के कर्ता शोभा संपन्न संपद और सब कुछ हम लोग तो उनके नौकर चाकर थे उनके आज्ञा अनुसार जीवन भर हम लोग काम करते थे भक्तों के आपत्ति विपत्ति में उनकी सहानुभूति की सीमा नहीं रही बलराम बाबू और उनके पुत्र रामकृष्ण बसु के शरीर त्याग के समय सबको लेकर उन्होंने वहां उपस्थित रह सारे काम किए थे रामकृष्ण बसु महाशय के श्राद्ध में उन्होंने मेरे द्वारा मठ के बर्तन आदि वहां भिजवा दिए थे किंतु साथ ही वह बिना कारण साधु ब्रह्मचारियों का भक्तों के घर जाना पसंद नहीं करते थे उन दिनों किसी विशेष काम से ही यहां तक कि बेलूर मठ के बाहर जाने पर भी उनका आदेश लेना पड़ता था और निर्दिष्ट समय के भीतर लौट आकर उन्हें खबर देनी पड़ती थी नियम का व्यतिक्रम होने से वह धमकाया करते थे श्री श्री ठाकुर की पूजा अथवा अन्य किसी वर्षोत्सव में किसी भक्त के यहाँ से निमंत्रण आने पर वह हम लोगों को भेज देते थे और सबको उत्साहित करते थे किसी भक्त के घर अन्नपूर्णा पूजा के समय हमने उन्हें स्वयं उपस्थित होते दे देखा है गदाधर आश्रम में चैत्र नवरात्र की वासंती दुर्गा पूजा के अवसर पर जाकर वह कई दिनों तक रहे थे किंतु जब तब किस जिस किसी के मकान में साधुओं का भोजन करना वह एकदम नापसंद करते थे वह कहते थे खाने पीने के संबंध में बहुत सावधान न रहने से साधु भाव की रक्षा नहीं की जा सकती एक बार महापुरुष महाराज जी के दर्शन के लिए मैं त्रिचूर से एक स्थानीय भक्त के साथ मद्रास आया हमारे साथ प्रिय महाराज जी ने भुवनेश्वर मठ के वाघ के लिए मालावार के प्रसिद्ध लाल हरे और अन्य उत्तम केले के पौधे रोटी फल ब्रेड फ्रूट के पौधे आदि भेजे थे मद्रास मठ में इन पौधों के भोजने पर महापुरुष महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भुवनेश्वर न भेजकर उन्हें मद्रास मठ में ही लगाने की आज्ञा दी इस विषय में उन्होंने कहा था भुवनेश्वर पहुँचते पहुँचते इन पौधों के नष्ट हो जाने की संभावना है इसके अतिरिक्त वहाँ की मिट्टी और जलवायु में मालावार के पेड़ पौधे होंगे या नहीं इसमें भी संदेह है यहाँ लगाने से इनके बढ़ने की संभावना है यहाँ हो जाने से भुवनेश्वर में भी भेजे जाएंगे उनके इस युक्ति को सब लोगों ने मान लिया एक दिन उन्होंने कहा था श्री श्री ठाकुर के आविर्भाव से जमीन और फल वृक्ष आदि की भी विशेष उन्नति होगी फिरकाल तक लोग उनकी महिमा समझ सकेंगे उस समय सभी उन्हें पुकारेंगे श्री श्री ठाकुर के संघ का भी महान अभ्युदय होगा